पुना भगवती स्पृति कहती हैं कि हरी ही ओम ओम देवस्त्वास भीतोद्वापतु सुपाने ही स्वंगुरी ही सुबाहुरुत सक्ट्या अव्यत्वाना प्रेथिव्या मासा देशा आप्रेणा अर्थात ही उरवे। सबको पैदा करने वाले सविता अपने उत्तम भुजाओं और अंगुलियों यानी दिव्य किरणों से अपने सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करें आप पृथ्वी पर सुख सहित होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करें हे औरवे आप गर्भ से निकलकर बड़े हों आप स्थाई हों काम करें हे मित्र हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने से डर के मारे आपको सौंप रहे हैं यह टूट न जाए यह अच्छी तरह से कार्य करे हे ओरावे गायत्री छंद के स्तोत्रों से वसुगण आपको अभिषेक करते हैं त्रिष्टुप छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करते हैं जगते छंद के प्रभाव से आदित्यगण आपका सम्मान करें अनुष्टुप छंद के सामर्थ्य से विश्वदेव अंगिरा के समान आपका सम्मान करें अग्नि अच्छे कामों में लगाने वाले हैं अग्नि के लिए स्वाहा अग्नि अच्छे कामों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं अग्नि के लिए स्वाहा अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं अग्नि के लिए स्वाहा अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं अग्नि के लिए स्वाहा प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा प्रजापति अग्नि के लिए स्वाहा प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं कि हरे हे ओम ओम विश्वो देवस्य ने तुरमर्तो बुरेत सख्यम विश्वम प्राय इकुध्यतिद्यम न प्रणीत पुख्य शेषवाः अर्थात सभी जन देवताओं के नेता परमेश्वर का शकी भाव पाजां संसार के सब वैभव पा जाएं संसार की सारी शान शौकत पा जाएं संसार के तेजों को पा जाएं परमेश्वर के लिए स्वाहा हे उरवा आपका कभी भी भेदन न हो हे उरवा देव आप कभी भी नष्ट हों हे उरवा देव आप धैर्यशाली वीर हैं आप कर्तव्य प्राण हैं हे उरवा देव आप और अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें हे पृथ्वी देवी आप असुरों की तरह मायावी हैं रूप बदलने में समर्थ हैं आपने कल्याण हित उर्वका रूप धारण किया है आप सुदृढ़ होइए आप इष्ट हविका भोग लगाइए आप आनंद दीजिए आप यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए हे Agne आप धनवान हैं आप घी पीने वाली हैं आप होता है आप श्रेष्ठ हैं आप, आप अद्भुत हैं आप साहस के पुत्र हैं आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए हे अग्नि सत्रों के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए जहां हम हैं आप उस स्थान की भी रक्षा करने की कृपा करें पुन भगवती श्रुति कहती है कि हरे हे ओम मम परमस्याह परावतं रोहिदश्व एहा इगहि पुरिक्क्या पुरप्रियज्ञेत्वं तरां मृधाः अर्थात हे अग्निदेव आप रोहित नामक घोड़े की कांत से घिरे हुए हैं आप यहां पधारने की कृपा कीजिए आप धनवान हैं आप परम प्रिय हैं आप सत्रों का नाश कीजिए आप हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्ృతి कहती है कि हरे हे ओम ओम यदग्ने कानिकानि चिदाते दारुण दत्मसे ईश्वरवंता दस्तुते धृतम तज्जो खस्मा या विष्ट्या अर्थात है, हे अग्ने आपको कौन-कौन सी लकड़ियां समर्पित की जाएं आप उन सभी को घी की आवति की तरह ग्रहण करने की कृपा करें आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती हैं वैसे आप उसे खा जाएं जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है वैसे ही आप उसे खा जाएं समिधाएं आपको घी की तरह प्रिय हों आप यज्ञ में उन सबको अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें हे अग्ने जैसे अश्वशाला में हर दिन अश्वों को घास प्रदान किया जाता है उनका आभरण पोषण करते हैं वैसे ही हम यजमान आपके संरक्षण में रहते हैं आप वैसे ही धन से हमारा पोषण करने की कृपा कीजिए हम आपके लिए हर दिन संविधाओं का आहार भेंट करें हम आपकी कृपा से कभी भी दुखी न हों सब प्रकार के सुख हमें प्राप्त हों पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे ओम माम नाभा प्रीतिव्या समेधाने अग्नौ रास्यास्पोखाया बृहते हवाम माहे इरम मदम बृहद् दुक्तम यजत्रम जे एतारम अग्निम प्रेताना सुसा सहितम अर्थात हे अग्ने आप पृथ्वी की नाभि हैं आप समिधा रूपी धन से पोषण पाते हैं हम विशाल अग्नि का बार-बार आवाहन करते हैं हम बड़ी स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करते हैं <SPA census> हम यहां विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं हम साहसी विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं हम यहां ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अग्नि का आवाहन करते हैं हे Agne शत्रुओं की जो सेना युद्ध तैयार होती है उसे आप रोगों के मुख में झोंक देते हैं शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है उसे चोर डाकुओं के मुख में झोंक देते हैं हम आपको उसी उद्देश के लिए धारण करते हैं। पुना भगवती सुरुती कहती हैं। कि हारे ही ओम ओम दगम श्ट्राभ्याम मालिम लून्जम भेश्त कराम उता हानुभ्यागम स्तेनान भवस्तां स्पम खाद सुखा देतान। अर्थात हे अगने। आप दुष्टों को अपने दाढ़ों से समूल नष्ट करने की कृपा करें आप डाकुओं को अपने दांतों से समूल नष्ट करने की कृपा करें आप चोरों को अपनी दाढ़ी से समूल नष्ट करने की कृपा करें आप गड्ढा खोदकर शत्रुओं को गाड़ दीजिए आप सत्कर्म की कृपा करें हे अग्नि जो मनुष्य मलिन हैं चोर हैं जो दस्यु हैं वनचर हैं जो मनुष्यों की आंख में घात करके मारने वाले हैं उन्हें आप अपनी दाढ़ों से धारण करके मार डालिए हे अग्ने जो लोग हमसे द्वेष करें आप उन सब का नाश करने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निर्डरता में बाधक बने आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निंदा करते हैं पुन का नाश कीजिए पुना भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम ओम सागम सीतम मे ब्रह्म सागम सीतम वीर्यम बलम सागम सीतम छत्रम दृष्टो यस्याह मस्मै पुरोहितः हे अग्ने आपकी कृपा से जिस यजमान के यज्ञ में हम पुरोहित हैं उस यजमान के वीर्य की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए आप उस यजमान के बल को बढ़ाने की कृपा कीजिए बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए आप उस यजमान के ज्ञान की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए आप उस यजमान के जीतने योग्य छात्र बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए आप उस यजमान को विजयशील बनाने की कृपा कीजिए पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरी ही ओम ओम उदेखाम बाहु आदेरामुत बर्चो आथो बलम ठिणो में ब्रह्मना मित्रानन नया मिष्ट्वाम अहम अर्थात की अगन देव आपके किरपा से उन दुष्ट सत्रों के बाहु बल की बजाए हमारे प्राक्रम की बडोत्री हो। आपकी कृपा से हमारे अर्थ बल की बढ़ोतरी हो आपने ब्रह्म ज्ञान से अमितron का नाश करें हम अपने सजनों को ऊंचा उठा सके हे अग्ने आप अन्नपति हैं आप हमें रोग रहित बनाने की कृपा कीजिए आप पोषकता देने की कृपा कीजिए आप दाता को पोषण देने की कृपा कीजिए आप दो पायों के लिए ऊर्जा धारणने की कृपा कीजिए आप चौपायों के लिए ऊर्जा धारणने की कृपा कीजिए